ध्यान और आध्यात्मिक जीवन अध्यात्म की खोज संसार में चिर शांति संभव नहीं कई बार जब कोई वस्तु प्राप्त होती है तो हम पाते हैं कि हम उसे कभी नहीं चाहते हमें उसकी लालसा रही हो लेकिन उसके प्राप्त होने के समय हम वस्तुतः यह अनुभव करते हैं कि उसकी इच्छा समाप्त हो गई है और उसका स्थान किसी और इच्छा ने ले लिया है बहुत से लोग अपनी अभिलाषाओं के स्वरूप को ठीक से न समझकर उसे सांसारिक दिशा में लगा देते हैं जबकि वास्तविकता यह है कि मानव की कोई भी अभिलाषा या लालसा किसी भी अनित्य और परिवर्तनशील वस्तु द्वारा पूर्ण नहीं हो सकती चाहे लोग इस विषय में स्वयं को कितना भी धोखा देने का प्रयत्न क्यों न करें पुरानी रिक्तता पुनः पुनः और प्रायः पहले से अधिक भयानक और निष्ठुर रूप में उनके साथ बनी रहती है उनका पीछा करती रहती है लोग बाह्य पदार्थों में स्त्री और पुरुष के भौतिक रूपों में सुख खोजते हैं लेकिन सच्चा सुख हमारे भीतर विद्यमान है वह हमारी ऐसी धरोहर है जैसे हमसे पृथक नहीं किया जा सकता बाह्य पदार्थ कभी वास्तविक सुख प्रदान नहीं कर सकते और जो थोड़ा सुख हमें मिलता है वह अल्प समय में नष्ट हो जाता है हम अपने समग्र जीवन काल पर दृष्टि रखने के बदले काल के एक अंश विशेष पर ही दृष्टि निबद्ध रखने की गलती करते हैं इसमें कोई शक नहीं कि संसारिक संबंधों में मानवी प्रेम और मानवी स्नेह में अस्थायी सुख है लेकिन अस्थायी सुख सच्चा सुख कभी नहीं हो सकता यही नहीं वह उसका उल्टा है सच्चा सुख अंतरात्मा का नैसर्गिक स्वरूप है हमें अपने स्वरूप को जानने अपने वास्तविक आत्मा को जानने की इच्छा होनी चाहिए आत्म साक्षात्कार में ही सच्चा आनंद निहित है आत्मा परमात्मा का अंश तथा उससे अभिन्न है फिर भी भक्त अपनी आत्मा की अपेक्षा परमात्मा को अधिक महत्व देता है वह एकमात्र परमात्मा को ही समस्त शांति और आनंद का निधान मानता है हमें अपने भीतर देखने तथा उन्हें अपने हृदय में विराजित करने का प्रयत्न करना चाहिए हमारी देह भगवान का जीवंत मंदिर है सभी शास्त्रों में इस मान्यता पर बार बार बल दिया गया है लेकिन महान अवतार तथा ऋषि गण भगवान के सर्वश्रेष्ठ मंदिर हैं इसलिए उनका प्रभाव सर्वाधिक होता है जिन लोगों ने अपनी आत्मा के सत्य का साक्षात्कार किया है वे ही दूसरों को साक्षात्कार का मार्ग सिखा सकते हैं परमात्मा सदा हमारे अंतकरण के हमारे व्यक्तित्व के पार्थ में विद्यमान है और आंतरिकता से प्रार्थना करने पर ही प्रार्थना सुनी जा सकती है अन्यथा नहीं प्रार्थना करते समय कभी सांसारिक सुख की बात नहीं सोचनी चाहिए सामान्यतः जिसे सुख समझा जाता है वह आध्यात्मिक जीवन का मापदंड आध्यात्मिक प्रगति का और अनुमति का प्रमाण कभी नहीं माना जा सकता आध्यात्मिक आनंद भिन्न प्रकार का होता है वह परमात्मा की शांति है जो बुद्धि के परे है भगवान से सांसारिक वस्तुओं की याचना नहीं करनी चाहिए मान लो वे उन्हें प्रदान कर दे भौतिक वस्तुओं के साथ समस्याएं भी आ सकती हैं इस महान वरदान के वरदाता के निकट जाकर व्यक्तिगत इच्छाओं और कामनाओं से संबंधित सांसारिक वस्तुएं कभी नहीं मांगनी चाहिए हम भगवान के निकट केवल भौतिक पदार्थों के मोह से बचने तथा संसार सागर में डूबने से अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना कर सकते हैं सामान्यतः जब हम दुखी होते हैं तो अपनी जीवन पद्धति को परिवर्तित कर सत्य और आनंद स्वरूप परमात्मा की ओर जाने के बदले अपनी वासनाओं और मनोराज्य से चिपके रहते हुए अपने दुख के साथ समझौता कर लेते हैं हम इतने देहाशक्त हैं कि हम देह सुख को अन्य किसी बातों से अधिक महत्व देते हैं और उसको त्यागने के लिए तैयार नहीं हैं यही नहीं पुनः पुनः घात प्रतिघात के बावजूद हम उसके विभिन्न रूपों को हठपूर्वक पकड़े रहते हैं अविद्या या माया को ऐसी की महान शक्ति है जगन माता का जगत पिता अर्थात हम बच्चों का खेल देख रहे हैं खिलौना और बचकाने धंधों में बच्चा जब ऊब जाता है तभी भगवान वस्तुतः उसके पास आकर माया के लीला क्षेत्र से उसे दूर ले जाते हैं बच्चे मिठाइयों गुड़ियों खिलौनों के सिपाही पर घर मोटरों आदि से खेलते रहते हैं और जब तक वे उनसे ऊब कर पूर्ण पूर्वक इनसे मुंह नहीं मोड़ लेते तब तक भगवान कुछ नहीं कर सकते भगवान को यह बहुत रोचक प्रतीत होता है और फिर एक दिन बच्चा थोड़ा बड़ा होकर चिल्ला उठता है मैंने सारे जीवन क्या किया और भगवान भी कहते हैं हाँ पुत्र तुमने सारे जीवन क्या किया है तुम्हें ऐसा करने को किसने कहा था इस तरह मूर्खतापूर्वक अनिश्चित काल के लिए खेलते रहने को तुम्हें किसने कहा था अपने खिलौने में फंसने और चोट खाने के लिए किसने कहा था यह सब किसने किया और तब अधिकांश लोगों को बहुत देर हो गई होती है एवं बालक अपने ध्वंस जीवन के खंडहरों में बैठकर विलाप करता रहता है सर्वोच्च लक्ष्य के लिए संघर्ष करो हम सभी को स्वस्थ और श्रेष्ठतर पथ को अंगीकार कर अवसर प्राप्त होता है लेकिन हम अपने विशिष्ट खिलौनों से चिपके रहते हैं और उनको छोड़ते नहीं अतः हमें दुख भोगना पड़ता है और हम तब तक कष्ट भोगते रहते हैं जब तक जीवन द्वारा बार बार असंख्य उपायों से सिखाए जा रहे पाठ को सीखकर बुद्धिमानी से आचरण करने नहीं लग जाते जिस तरह अधिकांश लोग अपनी सांसारिक कामनाओं और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं उसी तरह हमें आध्यात्मिक जीवन और साक्षात्कार के लिए प्रयत्न करना चाहिए लेकिन अधिकांश लोग ऐसा नहीं करते और यह पूरी तरह हमारी इच्छा पर निर्भर करता है कि हम आध्यात्मिक जीवन को स्वीकार करें या सांसारिक जीवन को भय और पराधीनता का जीवन यापन करें या निर्भयता और स्वाधीनता का हमें ऐसी किसी उच्च वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए जो अपरिवर्तनशील तथा अक्षर हो लेकिन प्रायः हम जानबूझ कर तथा स्वेच्छापूर्वक अविद्या का पथ चुनते हैं क्योंकि हम अपने भौतिक तथा भावनात्मक भोगों के कल्पना राज्य से चिपके रहते हैं जिन्हें आगे या पीछे हमें बाध्य होकर त्यागना होगा हम सभी को एक दिन अपनी पकड़ ढीली करनी होगी और यदि यह हम स्वेच्छा से न करें टिव तो खिलौने हमसे छीन लिए जाएंगे जो अति कष्टकर और कुछ लोगों के लिए हृदय विदारक होगा अधिकांश लोगों के लिए सबक सीखने का यही एकमात्र उपाय है लेकिन यह बहुत कष्टप्रद है और इसमें कई जन्म लग जाते हैं हमें सचेतन जानबूझकर तथा सोद्देश्य समर्पित बुद्धि से एकनिष्ठ आध्यात्मिक जीवन यापन करना चाहिए हमारी इस इच्छा शक्ति को जीवन की उच्च अथवा निम्न दशाओं में जैसा हम चाहें प्रवाहित किया जा सकता है लक्ष्य प्राप्ति के लिए अपने में महान उत्साह जगाने पर ही हम उस प्रयास के लिए आवश्यक शक्ति प्राप्त कर पूरा परिश्रम कर सकते हैं अध्यात्म जगत में प्रायः अव्यवस्थित मस्तिष्क वाले लोग देखे जाते हैं वे किसी निश्चित पद्धति का अनुसरण करने की परवाह नहीं करते और अपनी भावनाओं तथा मनोवेगों के असीम सागर में बहते रहना चाहते हैं अतः सचमुच देखा जाए तो वे कुछ भी हासिल नहीं कर सकते और पूरे सांसारिक मनोवृत्ति वाले लोगों जैसा थोड़ा बहुत ही पाते हैं अव्यवस्थित मस्तिष्क वाला कोई भी व्यक्ति संसार में सफल नहीं हो सकता आध्यात्मिक जगत में तो और भी कम तुम क्या चाहते हो यह सदा के लिए निर्धारित कर लो प्राय हम चाहते तो शांति हैं लेकिन ऐसे पथ का अनुसरण करते हैं जिसका परिणाम अंत में अशांति और कष्ट होता है बंगाल में एक कहावत है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूर्व की ओर जाना चाहते हैं लेकिन पश्चिम की ओर बढ़ने लगते हैं और यदि कोई उनसे इसका कारण पूछे तो कहते हैं कि मैं उत्तर की ओर जाना चाहता हूँ